फिर सभा धक्षादि लोग अग्नि आदि पदार्थों से कैसे उपकार लेवें इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ सभा धक्षादि राजपुरुषों को चाहिए कि होता आदि विद्वान लोग वायु वृष्ट के शोधक हवन के लिए जिस अग्नि को प्रकाशित करते हैं जिसके कारण ऊपर को प्रकाशित होते और जिसके गुणों को वेद मंत्र कहते हैं उसी अग्नि को राज्य साधक क्रिया सिद्ध के लिए बढ़ावें फिर अगले मंत्र में उन्हीं राजपुरुषों के गुणों का उपदेश किया है भावार्त वेदों को जानने वाले उत्तम विद्वानों में मित्रता रखते हुए सभा अध्यक्ष आदि राजपुरुषों को उचित है कि अन्न धन आदि पदार्थों के कोषों को निरंतर भर और प्रसिद्ध डाकुओं के साथ निरंतर युद्ध करने में समर्थ होकर प्रजा के लिए बड़े-बड़े सुख देने वाले होवें फिर सभा अध्यक्ष कैसा होता है इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ सूर्य के समान अति तेजस्वी सभापति को चाहिए कि संग्राम सेवन से दुष्ट शत्रुओं को हटाके सब प्राणियों की रक्षा के लिए प्रसिद्ध विद्वानों के साथ सभा में ऊंचे आसन पर बैठे फिर वह सभापति कैसा होवे यह अगले मंत्र में कहा है भावार्थ अच्छे गुण कर्म और स्वभाव वाले सभाध्यक्ष राजा को चाहिए कि राज्य की रक्षा नीति और दंड के भय से सब मनुष्यों को पाप से हटा सब शत्रुओं को मार और विद्वानों की सब प्रकार सेवा करके प्रजा में ज्ञान सुख और जीवन बढ़ाने के लिए सब प्राणियों को शुभ गुण युक्त सदा किया करे फिर उस सभाध्यक्ष राजा से प्रजा और सेना के जन क्या-क्या प्रार्थना करें इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ सब मनुष्यों को चाहिए कि सब प्रकार रक्षा के लिए सर्व रक्षक धर्मोन्नत की इच्छा करने वाले सभा अध्यक्ष की सर्वदा प्रार्थना करें और अपने आप भी दुष्ट स्वभाव वाले मनुष्य आदि प्राणियों से और सब पापों से मन वाणी और शरीर से दूर रहे क्योंकि रहने के बिना कोई मनुष्य सर्वदा सुखी नहीं रह सकता फिर अगले मंत्र में उसी सभा अध्यक्ष का उपदेश किया है भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है सेना अध्यक्षाद लोक जैसे लोहे के घन से लोहे और पाषाणादिकों को तोड़ते हैं वैसे ही अधर्मी दुष्ट शत्रुओं के अंगों को छिन्न-भिन्न कर दिन-रात धर्मात्मा प्रजाजनों के पालन में तत्पर हों जिससे शत्रुजन इन प्रजाओं को दुख देने में समर्थ न हो सकें फिर इन सभा अध्यक्ष आदि राजपुरुषों के गुण अग्नि के दृष्टांत से अगले मंत्र में कहे हैं भावार्थ इस मंत्र में वाचक् रूपक उपमा अलंकार है जैसे यह भौतिक अग्नि विद्वानों द्वारा ग्रहण किया हुआ उनके लिए बल पराक्रम और सौभाग्य को देकर शिल्प विद्या में प्रवीण और उनके मित्रों की सदा रक्षा करता है वैसे ही प्रजा और सेना के भद्र पुरुषों से प्रार्थना किया हुआ यह सभा अध्यक्ष राजा उनके लिए बल पराक्रम उत्साह और ऐश्वर्य का सामर्थ्य देकर युद्ध विद्या में प्रवीण और उनके मित्रों को सब प्रकार पाले सब मनुष्य सभा अध्यक्ष से मिलके दुष्टों को कैसे मारें इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ सब धार्मिक पुरुषों को चाहिए कि तेजस्वी सभा अध्यक्ष राजा के साथ मिलके वेग से अन्य पदार्थों को हरने खोटे स्वभाव युक्त और अपनी विजय की इच्छा करने वाले डाकुओं को बुला उनके पर्वतादि एकांत स्थानों में बने हुए घरों को गिराकर और उनको बांध के कैद में रखे फिर उन राजपुरुषों का सहायक जगदीश्वर कैसा है इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ सबके पूजने योग्य परमात्मा के कृपा कटाक्ष से प्रजा की रक्षा के लिए राजा के अधिकारी सब मनुष्यों के योग्य है कि सत्य व्यवहार के प्रसिद्ध से धर्मात्माओं को आनंद और दुष्टों को ताड़ना देवे अब उस सभापति के प्रति क्या-क्या उपदेश करें इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ सभा अध्यक्ष आदि राजपुरुषों और प्रजा के मनुष्यों को चाहिए कि जिस प्रकार अग्नि आदि पदार्थ वन आदि को भस्म कर देते हैं वैसे दुख देने वाले शत्रु जनों के विनाश करें इस प्रकार प्रयत्नों द्वारा सदा प्रजा रक्षण करते रहें इस सूक्त में सबकी रक्षा करने वाले परमेश्वर तथा दूत के दृष्टांत से भौतिक अग्नि के गुणों का वर्णन दूध के गुणों का उपदेश अग्नि के दृष्टांत से राजपुरुषों के गुणों का वर्णन सभापति का कृत्य सभापति होने के अधिकारी का कथन अग्नि आदि पदार्थों से उपयोग लेने की रीति मनुष्यों की सभापति से प्रार्थना सब मनुष्यों को सभा अध्यक्ष के साथ मिलके दुष्टों का मारना और राजपुरुषों के सहायक जगदीश्वर के उपदेश से इस सुक्त के अर्थ की पूर्व सुक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए यह 36वां सुक्त और 11वां वर्ग समाप्त हुआ अब 37वें सुक्त का आरंभ है इस सुक्त के प्रथम मंत्र में विद्वान को वायु के गुणों से क्या-क्या उपकार लेना चाहिए इस विषय का उपदेश किया है भावार्थ बुद्धिमान पुरुषों को चाहिए कि जो पवन प्राणियों की चेष्टा बल वेग यान और मंगल आदि जवाहारों को सिद्ध करते हैं इससे इनके गुणों की परीक्षा करके इन पवनों से यथा योग्य उपकार ग्रहण करें फिर वे विद्वान कैसे होने चाहिए इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ हे विद्वान मनुष्यों तुम लोगों को उचित है कि ईश्वर की रची हुई इस कार्य सिस्टम में जैसे अपने अपने स्वभाव के प्रकाश करने वाले वायु के शकाश से जल की वृष्टि चेष्टा का करना अग्नि आदि की प्रसिद्धि और वाणी के व्यवहार अर्थात कहना सुनना स्पर्श करना आदि सिद्ध होते हैं वैसे ही विद्या और धर्मादि शुभ गुणों का प्रचार करो फिर वे विद्वान लोग इन पौनों से क्या-क्या उपकार लेवें इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है पदार्थ विद्या की इच्छा करने वाले विद्वानों को चाहिए कि मनुष्य आदि प्राणी जितने कर्म करते हैं उन सब के हेतु पवन है जो वायु न हो तो कोई मनुष्य कुछ भी कर्म करने में समर्थ न हो सके और दूर स्थित मनुष्य से उच्चारण किए हुए शब्द निकट के उच्चारण के समान वायु की चेष्टा के बिना कोई भी कह वा सुन न सके और मनुष्य मार्ग में चलने आदि जितने बल वा पराक्रम युक्त कर्म करते हैं वे सब वायु ही के योग से होते हैं इससे यह सिद्ध है कि वायु के बिना कोई नेत्र के चलाने को समर्थ नहीं हो सकता इसलिए इसके शुभ गुणों की खोज सर्वदा किया करें फिर वे विद्वान लोग वायु से किस-किस प्रयोजन के लिए क्या-क्या करें इस विषय का उपदेश अगले मंत में किया है भावार्थ विद्वान मनुष्यों को चाहिए कि ईश्वर के कहे हुए वेदों को पढ़ वायु के गुणों को जान और यशवा बल के कर्मों का अनुष्ठान करके सब प्राणियों के लिए सुख दें फिर इनके योग से क्या-क्या होता है यह अगले मंत्र में उपदेश किया है भावार्थ मनुष्यों को योग्य है कि जो वायु संबंधी शरीर आदि में क्रीड़ा और बल का बढ़ाना उसको नित्य बढ़ावे और जितना रस आदि ज्ञान है वह सब वायु के संयोग से होता है इससे परस्पर इस प्रकार शिक्षा करनी चाहिए कि जिससे सब लोगों को वायु के गुणों की विद्या विदित हो जावे फिर इन पवनों में मनुष्य को क्या-क्या करना वह जानना चाहिए इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है विद्वान राजपुरुषों को चाहिए कि जैसे कोई बलवान मनुष्य निर्बल मनुष्य के केशों को ग्रहण करके कंपाता है और जैसे वायु सब लोगों का ग्रहण तथा चलायमान करके अपनी-अपनी परिधि में प्राप्त करते हैं वैसे ही सब शत्रुओं को कंपा और उनके स्थान से चलायमान करके प्रजा की रक्षा करें फिर वे राजा और प्रजाजन कैसे होने चाहिए इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुपतोपमा अलंकार है हे प्रजा सेनास्थ मनुष्यों तुम लोगों के सब व्यवहार वायु के समान राज्य व्यवस्था ही से ठीक-ठीक चल सकते हैं और जब तुम लोग अपने नियमों उपनेमो पर नहीं चलते हो तब तुमको सेना अध्यक्ष राजा वायु के समान शीघ्र दंड देता है और जिसके भय से वायु से मेघों के समान शत्रुजन पलायमान होते हैं उसको तुम लोग पिता के समान जानो फिर उन पवनों के योग से क्या होता है इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जैसे कोई राजा जीर्ण अवस्था को प्राप्त हुआ रोग वा शत्रुओं के भय से कांपता है वैसे पौनों से सब प्रकार धारण किए हुए पृथ्वी आदि लोक घूमते हैं तथा सूत्र के समान बधे हुए वायु के बिना किसी लोक की स्थिति वा भ्रमण संभव नहीं हो सकते